ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के तीन सूत्रों में से तृतीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा थोड़ी अवशिष्ट है ज्ञानियों के प्राणों का शरीर से उत्क्रमण नहीं होता है यह सिद्धांत है इसे बताया गया स्पष्टो हेके श्याम इत्यादि द्वितीय सूत्र से प्रथम सूत्र में तो सिद्धांत की शंका का निराकरण पूर्वक पूर्व पक्ष बताया गया पूर्व पक्ष हैं जीव से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध होने से शरीर से तो उत्क्रांति होगी प्राणों की जैसे अज्ञानी के होती है ऐसे ब्रह्मज्ञानी के भी प्राणों की शरीर से उत्क्रांति होगी ये पूर्व पक्ष सिद्धांत बताया गया कि अज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति जहां से होती है वहीं से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति का निषेध आर्तभाग तथा याज्ञवल के जी के श्रुति ने स्पष्ट रूप से बताया है उसके अनुरोध से माध्यान शाखा में भी तस्मात् सर्वनाम से प्रधान शरीर का परामर्श न करके गौण शरीर का ही परामर्श करना चाहिए और प्राणा न उत्क्रामंती का अर्थ होगा तस्मात् ब्रह्मज्ञानीन शरीरात प्राणा न उत्क्रामंती तो ये भी ब्रह्मज्ञानी के शरीर से ही प्राणों की उत्क्रांति का निषेध होगा और षष्ठी पाठ पक्ष में तो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति में तस्य शब्द से ब्रह्मज्ञानी का परामर्श करके अर्थ निकलेगा ब्रह्मज्ञानी संबंधी प्राणों की उत्क्रांति जहाँ से प्राप्त है वहीं से निषेध किया जा रहा है तो अज्ञानी की पूर्व श्रुति ने बताई है उत्क्रांति शरीर से तो ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की भी उत्क्रांति वहीं से प्राप्त हुई उसका निषेध और स्पष्ट रूप से ही अज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति का वर्णन करते समय बताया गया है चक्षुष्टों व मूर्धों व अन्य अन्यभ्यों वा शरीर देशभ्य तो यहाँ शरीर के अंगों से ही ब्रह्म अज्ञानिकीय प्राणों की, की उत्क्रांति का वर्णन स्पष्ट रूप से किया है तो वहीं से फिर प्राणों की उत्क्रांति का निषेध भी बताया जाएगा और केवल श्रुति मात्र शरीर अपादानक प्राण उत्क्रांति का निषेध कर रही है ऐसी बात नहीं स्मृति भी ब्रह्म ज्ञानी के शरीर अपादानक प्राणों की उत्क्रांति का निषेध करती है इसे बताते हुए स्मरियतेत तो इस आधिकरण के तृतीय सूत्र में और सिद्धांत के द्वितीय सूत्र में ये बताया गया सर्वभूतात्म भूत ये जो महाभारत श्लोक है ये बता रहा है कि ब्रह्मज्ञानी का कोई मार्ग नहीं होता है ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए यदि मार्ग होता तो सर्वज्ञ कल्प देवता जरूर उसे जानते नहीं जानते हैं सर्वज्ञ कल्प होने पर भी का अर्थ है कि ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म ज्ञान का फल प्राप्त कोई मार्ग है ही नहीं तो इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी के मार्ग का निषेध है ये मार्ग निषेध उत्क्रांति निषेध का भी उपलक्षण है स्मृति में महाभारत में इसलिए यह महाभारत तो स्मृति मार्ग का निषेध करके बता रही है उत्क्रांति पूर्वक होने वाला मार्ग ब्रह्मज्ञानी का नहीं होता है कार्य अर्थ उत्क्रांति भी नहीं होती है अब ननु गतिरपी ब्रह्म विद इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में इसे देखिए स्मृति स्मृत्यतरोध शंकते नु तो भूतात्म भूतस्य भूत भूतानि पश्यतः इत्यादि महाभारत वचन भले ही ब्रह्मज्ञानी के उत्क्रांति तथा गति का निषेध कर रहा हो लेकिन ब्रह्मज्ञानी की गति गति का वर्णन करने वाला जो तो अन्य स्मृति वचन है उसके साथ विरोध हो जाएगा ब्रह्मज्ञानी के गति का निषेध करने वाले महाभारत वचन का और अन्य वचन हैं जो ये बताता है कि ब्रह्मज्ञानी की गति होती है इसे कह रहे हैं कि स्मृत्यन्तर विरोधम भाष्य में है कि ननु गतिरपि ब्रह्मविद सर्वगत ब्रह्मात्म शुकह सकीर मुमुक्षु शुकस मुुरादिमंडलमिप्रतस्थे पिताचागम्य आहूत भो इति इति इति इति तो प्रतिशुस्रवे वचन सर्वात्म सर्वगत ब्रह्मात्मभूत जो ब्रह्म ज्ञानी है सुखदेव जी सबकी प्रत्येगात्मभूत ब्रह्म मैं हूं ऐसा हाथ में रखे हुए अंवले के तरह संशय विपर्य रहित अनुभव जिन्हें निर्विशेष ब्रह्म का है ऐसे सुखदेव जी की गति का वर्णन यह वचन कर रहा है सुखदेव तो जी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है और उनकी गति हो रही है का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी के भी गति का मार्ग का वर्णन शास्त्र में है स्मृति में है तो उस स्मृति का विरोध होगा ब्रह्मज्ञानी की गति उत्क्रांति का निषेध करेंगे तो।, तो यह स्मृति बता रही है कि सुख किल वैयासकी वैया कहते हैं व्यास जी के पुत्र को दशरथ के पुत्र को दाशरथी वसुदेव के पुत्र को वासुदेव ऐसे व्यास के पुत्र को कहा जाता है वैया व्यास पुत्र सुखदेव और किल का प्रसिद्ध है ये बात प्रसिद्ध है व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी और मुमुक्षु आने पहले मुमुक्षु थे मुमुक्ष हो करके ब्रह्म ज्ञान की साधना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया अब मुमुक्षु नहीं है मुक्त है तो मुक्षु आदित्य मंडलम अभिप्रतस्थे या विधेय कैवल्य को प्राप्त करने की इच्छा वाले अभी सशरीर है मुमुक्षु शब्द को यदि वही लेना है तो मोक्ष से लेना मोक्ष चाहने वाले मुमुक्षु का अर्थ हो जाएगा यानी विधेय कैवल्य चाहने वाले व्यास के पुत्र सुखदेव जी ने क्या किया तो कहते हैं आदित्यमंडलम मंडलम अभिप्रतस्थ थे के ओर गमन किया प्रस्थान किया आदित्यमंडल पहुंच गए तो आदित्यमंडल में पहुंचना तो उत्तरायण मार्ग के बीच में आता है ना तो इस प्रकार ये आदित्यमंडल में गमन बताया जा रहा है उनका गति बताई जा रही है और पित्रा अनुगम्य आहूतो भो इति हे सुखदेव हे सुखदेव ऐसा सुखदेव का पीछा करते हुए बोल रहे हैं पिता पित्रा आहूत ऐसा लगाना पिता यानी पिता के द्वारा आहूत आह्वान किया गया बुलाया गया कैसे पिता हैं तो अनुगम्य सुखदेव जी जा रहे हैं और उनके उनका अनुगमन कर रहे हैं व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं हे पुत्र हे पुत्र कहते हुए इति प्रति सुश्राव तो उन्होंने तो उत्तर नहीं दिया लेकिन तरो भी दुष् आता है न हाँ भागवत में आता है कि सुखदेव जी ने तो नहीं कहा तरुओं ने कहा तरुओ भी नहीं दुष् तो इति यानी ये जो स्मृति है वह ब्रह्म ज्ञानी जो निर्विशेष ब्रह्म है उसका मय के रूप में अनुभव करने वाले सुखदेव जी है उनकी गति का वर्णन कर रहा है यह स्मृति वचन इसका विरोध होगा यदि ये, ये कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञानी की गति यानी मार्ग नहीं होता है इस प्रकार की हुई शंका इस शंका का निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि न ये कहना ठीक नहीं है क्यों कहते अयम योगबलेन इति इस वाक्य का अवतरण है टीका में इसे देखिए कि सगुण विद्या बल गति इति परिहरति स शरीर से सुखदेव जी सगुण ब्रह्मविद भी है निर्गुण ब्रह्मविद भी है तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं है आदित्य मंडल में उन्होंने प्रस्थान किया ऐसा ये सगुण ब्रह्म विद्या का सामर्थ है कि वे सशरीर आदित्य मंडल पहुंचे जैसे नारद जी स शरीर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं भक्ति का फल है भक्ति है सगुण ब्रह्म विद्या ऐसे सुखदेव जी के भी सगुण ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से सुखदेव जी शरीर विशिष्ट देश जो हैं, आदित्य मंडलात्मक वहां पहुंच करके हीर उपाधिभूत शरीर का परित्याग किया सगुन ब्रह्म विद्या की महत्ता है इसलिए कहते हैं कि सगुन विद्या बल्य ऐसा गति इति परिहति और जब शरीर त्याग होगा तो निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त होगा विधेय कैबल्य शरीर पात सम में बाकी उनके पास सगुन ब्रह्म विद्या भी है उसका उपयोग करके उन्होंने पृथ्वी लोक में शरीर न छोड़ करके आदित्य मंडल पहुंच करके शरीर छोड़ा वो अलग बात है ऐसा शरीर जा करके लेकिन शरीर छोड़ करके ही विधेयक कैवल्य प्राप्त किया और उस समय उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं हुआ चाहे यहाँ शरीर छोड़े ब्रह्मज्ञानी या कहीं पर भी संसार में शरीर छोड़े उनके प्राणों का उत्सर्ग उत्क्रांति नहीं होती है उत्क्रमण नहीं होता है और इसलिए गति भी मार्ग भी नहीं होता यह जो कहा जा रहा है निर्गुण विद्या के फल स्वरूप उसमें कोई विरोध नहीं है इन दोनों श्रुतियों का आपस में इस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है टीकाकार कहते हैं कि सगुण विद्या बलें न ऐसा गति ये जो सुखदेव जी को सशरीर गति हुई आदित्य मंडल में वह सगुन ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से हुई है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है तुकाराम महाराज सशरीर चले गए वैकुंठ उनका शरीर यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहा तो ऐसे सुखदेव जी भी जाता है। तो सगुन विद्या बल ये सा इति परिहरती तो भाष्य में देखिए कि स शरीर से अयम योग बल विशिष्ट देश प्राप्तिपूर्वक शरीरोत्सर्ग इति द्रष्टव्य योग बल है यहाँ पर योग शब्द का अर्थ है सगुन ब्रह्म विद्या उपासना ध्यान वही योग है तो सुखदेव जी की जो परिपक्व ब्रह्म विद्या है सगुण उसके सामर्थ्य से विशिष्ट देश पहुंचे हुए आदित्य मंडल और वहां उन्होंने शरीर किया शरीर को त्यागा तो यो स शरीर व अयम योग बले न, विशिष्ट देश प्राप्ति पूर्वक शरीर उत्सर्ग इति द्रष्टव्यम बैठी वहीं बैठी ओ वही वही बैठ लेना बाद में तो तो स शरीर अयम योग बले न उपासना के सामर्थ्य से विशिष्ट देश प्राप्ति पूर्वक शरीर का त्याग हुआ और शरीर त्याग करते समय शरीर से प्राणों का उत्क्रमण नहीं हुआ अपितु वहीं पर वे लीन हो गए शरीर उत्सर्ग करते समय इति दृष्ट में ऐसा समझना चाहिए उस स्मृति वचन का अर्थ इसका ये इसी प्रकार का अर्थ होगा ये आपको कैसे ज्ञात हुआ ऐसा यदि भाष्यकार को कोई पूछे पूर्व पक्षी तो भाष्यकार भगवान हेतु बता रहा है सर्वभूत दृश्यवादी उपन्यासा तो, तो सर्वभूत दृश्यवादी का वर्णन है इन्हें सब के देखते देखते सुखदेव जी सरीर ऊपर गए तो यहाँ ने देखा कह रहे और यदि स्थूल शरीर छोड़ करके जाते हैं भूत सूक्ष्मारूढ़ हो करके जाते तो ये प्रत्यक्ष है कि भूत सूक्ष्म आरूढ़ जो सूक्ष्म शरीर है तद अभिमानी है किसी को दिखता नहीं है बहुत सूक्ष्म भी नहीं दिखता, मुर्ष पुरुष के परिजन पास में बैठे रहते हैं निकल जाता है किसी को नहीं दिखता इसलिए और यहां पर तो कह रहे कि सब ने देखा सुखदेव जी जा रहे हैं का अर्थ है वो सशरीर गए हैं तो ये स्थूल शरीर तो जाता हुआ जैसे सबका दिखता है ऐसे सुखदेव जी का भी उपाधिभूत तो स्थूल शरीर जाते हुए दिखा सबको सबके सामने वो सूर्य लोग गए आदित्य मंडल पहुंचे जहाँ तक जा सकता दिख सकता था आँख से वहां तक लोगों ने देखा उसके बाद वो आगे निकल गए और क्या कहीं जाते हैं उपा अर्जुन गए आपके वो प्रतरधन गए राजा प्रतरदन गए कई कही गई कई कही भी गई थी हा दशरथ जब देवताओं के सहायता के लिए गए थे देवासुर संग्राम में तो उस समय सारथी बनकर के कई कही गई थी कई कई सारथी बनकर के गई थी ना साथ में तो वो शरीर ही गई थी ना स्वर्ग में तो ऐसे कई वर्णन आता वो निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल नहीं है वो सगुण ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से शरीर जहाँ तक जाना था उनको वहाँ तक गए बाद में फिर शरीर का अनुपयोग देखा तो वहाँ शरीर त्याग दिया सर्वभूत दृश्यत्वादि उपन्यासात ये जो हेतु है इसी का स्पष्टीकरण है नहीं ही अशरीरम सर्वभूतानि द्रष्टुम शक्नुयुः तो जो यदि सुखदेव जी स्थूल शरीर रहित होकर के जाते सूक्ष्म शरीर से तो ये प्रत्यक्ष देखा गया कि सूक्ष्म शरीर किसी के नेत्र का विषय नहीं बनता है किसी का दृश्य नहीं बनता तो सुखदेव जी भी स्थूल शरीर को यहीं छोड़ करके जाते तो जाते समय किसी को दिखते नहीं तो अशरीरम गछन तम सर्वभूता द्रष्टुम न शक्नु ऐसा अनुय करना और तथाच चत वो लेकिन सुखदेव जी को जाते हुए सब प्राणियों ने देखा ऐसा सुखदेव जी की गति का वर्णन करने वाले प्रकरण में ही बताया गया है उपसंहार में कि सुखस्तु मारुता शीघ्राम गतिम कृत अंतरिक्ष गर्शय्वा प्रभाव स्व सर्वभूत गभवत तो सुखदेव जी ने क्या किया मारुतात् शीघ्र शीघ्राम गतिम कृत्वा जो मारुत यानी वायु तो वायु की गति से भी शीघ्र गति वाले हो गए वायु पीछे छूट गया सुखदेव जी आगे निकल गए तो मारुतात् शीघ्राम गतिम कृत्वा अंतरिक्ष आकाश में पहुंच गए आदित्य मंडल में अंतरिक्षग हुए का मतलब आदित्य मंडल अस्थ हो गए तो स्व प्रभावम दर्शय सब प्राणियों को अपना यानी अपनी उपासना का प्रभाव दिखा करके बाद में फिर वहां शरीर छोड़ करके सर्वभूत गतो अभवत सर्वभूत गत होने का अर्थ है ब्रह्मलीन हो जाना ब्रह्मलीन हो गए सब शरीरों का स्थूल शरीर का भी सूक्ष्म शरीर का भी कारण शरीर तो पहले ही समाप्त हुआ निर्गुण ब्रह्म विद्या से त्याग कर दिया तस्मात तो अभाव पर विदो गति क्रांतियो इसलिए सुखदेव जी की गति को बताने वाले वचन से भी निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी की गति तथा उत्क्रांति सिद्ध नहीं होगी निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति का अभाव तथा मार्ग का अभाव ही निश्चित होता है गतिश्रुतिना तो विषय इसका उत्तरण है टीका में नु तरही तयोर्धमायन अमृतत्व ये स एव येना ब्रह्म गमयति इत्यादि श्रुतीनाम का गति त्र आह गति गति यदि ऐसा है कि ब्रह्मज्ञानी के लिए मार्ग की और उत्क्रांति की आवश्यकता नहीं है उत्क्रांति नहीं होती है प्राणों की ब्रह्मज्ञानी के और ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए मार्ग की भी आवश्यकता नहीं है अभाव ही है उत्क्रांति और गति का तो फिर गमन पूर्वक सुसुमना सुसुमना नाड़ी से गमन पूर्वक अमृत अमृतत्व को बताने वाली जो श्रुति है ब्रह्म ज्ञानी की गति बताने वाली और स एनान ब्रह्म गमयति ये जो मार्ग में विद्युत लोक में आकर के अमानव पुरुष ब्रह्म ज्ञानियों को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है ये बताने वाला वचन इन सब वचनों का क्या होगा इनकी क्या गति होगी इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि गतिश्रुतिना तो विषय उपरिष्टात व्याख्याश्याम तयोर्धोमायन अमृतत्व ये थी और स येना ब्रह्म गमयती इत्यादि का तो तृतीय पाद में मार्ग वर्णन के समय वर्णन किया जाएगा उनका उनकी गति बताई जाएगी उनका प्रामाण्य बताया जाएगा वे किसके लिए हैं सगुन ब्रह्म उपासक के लिए हैं है। यह सब वर्णन किया जाएगा इस प्रकार ये जो इस का बा अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है सातवें अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाला जो वैयासिक न्यायमाला के श्लोकद्व है दो श्लोक हैं इनका उच्चारण कर लेगात स्व स्वस्व हेतु तो लीना परेवा गता कला श्रुतिया स्वस्वेसुत नदीलयसा्योक् विदृष्टल परे अन्यदृष्टि अृष्टिपरम शास्त्र गता ग, गता इत्यादि उदारित तो ये बताया गया ब्रह्मज्ञानी की उपाधि उपाधिभूत सूक्ष्मशरीर अंत पाती जो प्राणादि है बाह्य ज्ञानेंद्रिय पंचक कर्मेंद्रिय पंचक प्राण पंचक और अंतकरण चतुष्टय कहो या अंतकरण द्वय का हो ये और भूत सूक्ष्म इसका आश्रय भूत ब्रह्मज्ञानी का जन्मांतर नहीं होना है इसलिए इनका जिस शरीर में ब्रह्मज्ञान हुआ उससे उत्क्रमण भी नहीं होता उसी शरीर में रहते रहते लय होता है ये कहा गया अब ये जो लय है कहाँ होगा हा उत्क्रांति निषेध का अवधि तो बताया गया शरीर को कि शरीर से प्राणों की उत्क्रांति नहीं होती है अपितु तो प्राणों का लय होता है तो प्राणों का लय कहा होगा भूतों में होगा उनके अपने अपने उपादान कारणभूत भूतों में या परमात्मा में होगा ये संशय है कि ज्ञस्य यानी ब्रह्मज्ञानी नस्य का अर्थ है कि ब्रह्मज्ञानी के जो वागादि प्राण हैं ये हेतु लीना हेतु शब्द प्रकृति का परामर्शक है उपादान कारण का परामर्शक है तो अपने अपने उपादान कारण में लीन होंगे अथवा परे यानी परमात्मा में लीन होंगे ब्रह्मज्ञानी के उपाधि भूत सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व तथा भूत सूक्ष्म उनके अपने अपने उपादान कारण में लीन होते हैं कि परमात्मा में लीन होते हैं ये प्रथम श्लोक के पूर्वाध का अर्थ हुआ संशय रूप पूर्व पक्षी कहते हैं स्वस्व हेतुसु तल ब्रह्मज्ञानी के उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर के तत्वों का लय मानना चाहिए उनके अपने अपने उपादान कारण में बाह्य ज्ञानेन्द्रियों का, का, का, का, का उपादान कारण है अपंजकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण अलग अलग और अंतकरण का उपादान कारण है सम्मिलित सत्व गुण कर्मेंद्रियों का उपादान कारण है अलग अलग अपंजकृत पंचभूतों का रजोगुण और प्राणों का उपादान कारण है सम्मिलित रजोगुण उनमें इनका लय मानना चाहिए और भूत सुखों का उपादान कारण है स्थूल भूत उन्हीं का सूक्ष्मांश है ना वे भी अपने उपादान कारण में लीन होते हैं ये माना जा ये हुआ पूर्व पक्ष की स्वस्व हेतु सुतल लय कहे ये किस आधार प्राप्त कह रहे हैं पूर्व पक्षी को यदि सिद्धांति पूछते हैं तो कहते हैं कि गता कला श्रुतिया गता कला पंचदश प्रतिष्ठा ये जो प्रश्न उपनिषद मंत्र हैं वचन हैं यह बता रहा है कि कला यानी ये प्राण आदि वागादि है कला शब्द का अर्थ और ये ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी की उपाधिभूत वागादि का लय हो जाता है किसमें अपने अपने उपादान कारण में कला शब्द का प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है उपादान कारण कला शब्द का अर्थ है ये उपाधिभूत वागादि इंद्रिया तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी की उपाधिभूत कला शब्दित वाघादि का प्रतिष्ठा शब्द का अर्थभूत उनके अपने अपने उपादान कारण में होता है ये बता रही है। तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत है नदी लय साम्योक्र विद्वत्दृष्टिया लयह परे तो नदी और सागर का दृष्टांत तो बताया दृष्टात ब्रह्मज्ञानी के निर्विशेष ब्रह्म प्राप्ति में बताया जाता है एव अस्य इम षोडशकला पुरुषा जन पुरुष प्राप्य हस्तंग इसमें एवं शब्द से दार्टान्त में जो पूर्व में दृष्टान्त बताया उसको लेना है तो दृष्टान्त है नदी में नदी का समुद्र में विलय तो जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है तो अपना जो विशिष्ट नाम रूप होता है उनको छोड़कर के समुद्र को प्राप्त करती हैं और फिर वह गंगा नहीं कहलाती नर्मदा नहीं कहलाती अपितु समुद्र इसी नाम से कही जाती है ऐसे ही निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी जिन नाम रूपात्मक उपाधि के कारण जीवित अवस्था में ब्रह्मरूप होता हुआ भी ब्रह्म से अलग सा जिन उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा था नाम रूपात्मक यही वागा उपाधिया इन उपाधियों को छोड़ देता है जैसे नदी छोड़ देती है और फिर वह पुरुषम प्राप्य पुरुष को प्राप्त करके पुरुषायना अस्तंग नाम रूपे विहाय नाम रूप को छोड़ करके ये लीन ब्रह्मलीन हो जाते हैं फिर उस समय पुरुष यानी पूर्ण जो ब्रह्म है वो ब्रह्म इस नाम से ही कहा जाता है जैसे नदी समुद्र इस नाम से कही जाती है यह श्रुति परमात्मा में ब्रह्मज्ञानी की उपाधिभूत वग कलाओं का लय बता रही है इसलिए ये कहते हैं कि नदी अब भी लय साम्य साम्योक्त नदी में समुद्र में नदी का लय जैसे होता है ऐसा ब्रह्मज्ञानी की कलाओं का ब्रह्म में लय बताया गया है <coughs> इसलिए दृष्टियां दृष्टियालय परे ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में तो उपाधि वाघ आदि का लय पर ब्रह्म में होगा अन्य दृष्टि परम शास्त्रम गता इत्यादि उधारितम तो अन्य दृष्टि पर तो फिर गता कला पंचदश प्रतिष्ठा यह अपने अपने उपादान कारण में ब्रह्मज्ञानी के वाघ आदि का लय बता रहा है उसका क्या होगा तो वह अज्ञानी के दृष्टि से है ज्ञानी के दृष्टि से तो ज्ञानी की उपाधि का लय हो जाता है परमात्मा में ही ज्ञानी की दृष्टि में परमात्मा में ही प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत अध्यस्त है परमात्मा सारे प्रकृति तथा प्राकृत जगत का अधिष्ठान है और अधिष्ठान ही अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप होता है रस्सी का ज्ञान होगा तो रस्सी में रस्सी के अज्ञान से कल्पित जो सर्प है उसका लय है रस्सी से अतिरिक्त और किसी में नहीं होगा विवेक के दृष्टि में वो रस्सी ही है ऐसे ही ब्रह्म ये जो उपाधिभूत बागादि है यह ब्रह्म में कल्पित होने से वे ब्रह्मरूप ही हैं ये ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि है और गता कला पंचदश या अज्ञानी दृष्टि से जैसे घटका लय उसके उपादान कारण मिट्टी में होता है ऐसे उपाधि के उपादान कारण भूत पंचभूतों में वाकाधि का लय वो प्रश्नोपनिषद वचन बता रहा तो अन्य दृष्टि परम शास्त्रम गता इत्यादि उदाहरितम अन्य दृष्टि है अज्ञानी की दृष्टि व्यावहारिक दृष्टि भाष्य को देखिए तो भाष्यकार भगवान सीधा सूत्र का अर्थ करते हैं भाष्य में पूर्व पक्ष बताया जाएगा बाद में विषय संशय तो जैसे अधिकरण सार में बताए गए हैं ऐसे ही हैं। तभी इसकी अवतरण रूप जो का है इसको देखिए टीका को देखिए। पूर्वत्र गति पूर्व गतिषेधे नाम घ्रहण अत्र उत्तर तम उपजीव्य स कि तत्त कला प्रकृतिषु पृथ्वीदीसु सैत उत इति। श्रुति श्रुतिदय दर्शनात संशय कार्य तो ये कहते हैं कि पूर्वत्र पूर्वाधिकरण में ये बताया गया ब्रह्मज्ञानी के उपाधिभूत शब्दित वाघादि प्राणों का क्या हुआ लय बताया गया अत्र लय उ शरीर में रहते रहते लय होता है ये कहा गया उत्क्रांति का निषेध किया गया ना तो गति तथा उत्क्रांति का निषेध करते हुए ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी की उपाधिभूत घि इंद्रियों का लय बताया गया शरीर में रहते रहते ही लेकिन कहा लय ले होता है लयाधिकरण कौन है ये नहीं बताया गया तो तम उपजीव्ये जो ब्रह्मज्ञानी के उपाधिभूत वागादि का शरीर में रहते रहते ही लय हैं उस लय का परामर्शक तम शब्द कि तम यानि तम लयम उपजीव्य का मतलब लय को विषय बना करके ब्रह्मज्ञानी की उपाधिभूत वाघादि के लय को विषय बना करके तम उपजीव्य का अर्थ निकलेगा स किम तत्त कला प्रकृतिसु पृथ्वी आदिषु सिया उत परमात्म अथवा परमात्मा में होगा इति श्रुति द्वय दर्शनात तो श्रुति दोनों भी बता रही है गता कला पंचदश प्रतिष्ठा यह अपने अपने उपादान कारण में ले बता रही है और एवं एवं असिदृष्टु रीमा षोड़श कला इत्यादि श्रुति परमात्मा में लय बता रही है तो दोनों प्रकार की श्रुतियां होने से संशय हुआ तो पूर्व रहेगा गता कला पंचदश प्रतिष्ठा इस श्रुति को आधार बना करके अपने अपने उपादान कारण में लय वाघ का इस पूर्व को भाष्य में बताया जाएगा बाद में ये टीकाकार कह रहे हैं कि तत्र साक्षात त्र साक्षात्कृत इति न्याय तया। गता अनुगृहित गला श्रुतिया पूर्वपक्ष अग्रे वद सिद्धांत आह तो कार्य का अपनी साक्षात प्रकृति यानी उपादान कारण में लय होता है ये जो न्याय पहले बताया गया था इससे अनुकृत गता कला पंचदश प्रतिष्ठा इस श्रुति से पूर्व पक्ष बताया जाएगा अपने अपने उपादान कारण में ब्रह्म ज्ञानी के उपाधि वाग आदि का पूर्व पक्ष उसे आगे बताया जाएगा अग्रे यानी अनंतर बाद में बताया जाएगा आदो यानी प्रथमम सिद्धांतम आहो पहले सिद्धांत को बताते हैं सूत्रकार और उसी का व्याख्यान भाषकर भगवान कर रहे तानी इत्यादि से <coughs> तो सूत्र को देखिए पहले तानी परे तथा याहो। तानी परे तथा, याहो। तानी, परे तथा, याहो। तानी, परे तथा याहो। तानी परे तथा ही आह ऐसे चार पद हैं वाघादिनी जो ब्रह्मज्ञानी की उपाधिभूत वाहगादि इंद्रिया हैं उनको तानी शब्द से ग्रहण करके परे लियंते ऐसे लगाना तानी परे लियनते परे यानी परमात्मनि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से परमात्मा में ही अध्यस्त ये सब के सब हैं भूत सूक्ष्म भी और उनमें आश्रित तो सूक्ष्म शरीर के तत्व भी सब इसी में आश्रित है ब्रह्म ब्रह्म में ही कल्पित है और कल्पित कल्पित का अधिष्ठान के ज्ञान से जब उपा आ, अज्ञान दूर होता अधिष्ठान का तो लय माना जाता है अधिष्ठान में ही कल्पित का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान ही होता है उस दृष्टि से कहते हैं कि तानी परे यानी परमात्मी लियंत ब्रह्म ज्ञानी के उपाधि भूतवागादि का लय तथा भूत सूक्ष्मों का लय हो जाता है परमात्मा में किस आधार पर कहा जा रहा है ये सिद्धांत ऐसा यदि पूर्व बक्षी पूछते हैं तो कहते तथा ही आहो आह का कर्ता श्रुति है तो श्रुति तथा ही आह श्रुति ऐसा ही बता रही है वो श्रुति हैं एवं एवं असर परिद्रष्टुमा सोड़श पुरुश, पुरुषा पुरुषायना पुरुष प्राप्य अस्तंग नाम रूपे विहाय। ऐसा तो यह श्रुति बता रही है इस प्रकार तो भाष्कर भगवान इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं देखिए तानी पर का पहले अर्थ करते हैं कि तानी पुनः प्राण शब्दोदिता इंद्रिया भूतानी च पर ब्रह्मविद तस्मिन एवं परस्मिन आत्मनि प्रलियंत प्रलियंत पद का अध्यार कर लिया तानी शब्द का अर्थ कर दिया भूतानी च यहाँ तक तानी यह सर्वनाम है वो प्रकृत उपाधि भूतो सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व तथा भूत सूक्ष्मों का परामर्शक है इसलिए कहा प्राण शब्द उदितानी इंद्रिया और भूतानी से लेना भूत सूक्ष्मों को उनके आश्रय भूत जो भूत सूक्ष्म हैं जिनको बताया गया था पहले मोक्ष तक स्थित रहते हैं करके अब ब्रह्मज्ञानी का मोक्ष होना है ब्रह्मज्ञान हुआ है इसलिए स्वरूप लय होगा तो पर ब्रह्म विद तस्मिन एव परस्या आत्मनि प्रलियंत वो में इनका लय होगा ये जो प्रतिज्ञा हुई तानी परे इसका अर्थ हो गया तथा ही आह इसका अवतरण है एक प्रश्न के रूप में कस्मात् किस कारण से ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी के उपाधिभूतो वागा का लय परमात्मा में ही माना जा रहा है इसका ज्ञापक प्रमाण कौन है तो प्रमाण बताते हैं तथा ही आह श्रुति एवं एवं कला पुरुषायण पुरुष प्राप्य अस्तंग तो हु। इसमें अस्य शब्द प्रकृत ब्रह्मज्ञानी का परामर्शक है और परिद्रष्टु ने सर्वत्र ब्रह्मदर्शी परिशब्द का ही सर्वत्र ग्रहण कर रहा है वस्तु का का बाध करके अधिष्ठान अधिष्ठान ही अधिश्टान का सर्वत्र ग्रहण हो रहा है जिसे ऐसा जो प्रकृत ब्रह्म ज्ञानी है उसके इमा सोडस कला उपाधिभूत जो वाघादि इंद्रिया हैं और भूत सूक्ष्म हैं ये पुरुषायण का अर्थ है पुरुष में अध्यस्त हैं तो पुरुषम प्राप्य तो पुरुष को प्राप्त करके अस्तंग वे स्वरूपतः लीन हो जाते हैं पर पुरुष शब्दित परमात्मा में उनका लय हो जाता है ये यहाँ पर कहा गया सिद्धांत सूत्र की व्याख्या हुई अग्नो इत्यादि से पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है तो उससे पहले भाष्य में जो सिद्धांत सूत्र की व्याख्या हुई और सिद्धांत सूत्र की व्याख्या करते समय जो श्रुति बताई गई तथा तो ही आह के सम व्याख्यान में उस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार यथा नद्य समुद्रम प्राप्य लीयनते तो नदियाँ जैसे समुद्र को प्राप्त करके लीन हो जाती हैं एवं एवं अस्य परिद्रष्टु इसमें परिद्रष्टु परीद, का अर्थ परिद्रष्टु में परी का अर्थ करते हैं परिता यानी सर्वत्र द्रष्टु अर्थ कर दिया ब्रह्म यानी ब्रह्मदर्शी तो सर्वत्र कर रहा है सर्वं ये है अनुभूति जिसको तो इमा तो शब्द उनकी उपाधि प्राणादि का परामर्शक है इसलिए प्राण श्रद्धा श्रद्धादि जो कलाएं हैं वे पुरुषे कल्पिता पुरुषायण का अर्थ कर दिया पुरुषे कल्पिता पुरुषम एवं ज्ञे प्राप्य लय गच्छन्ति तो अधिष्ठान भूत पुरुष को प्राप्त करके फिर अपना जो अध्यस्थ स्वरूप था उस स्वरूप को त्याग देती हैं अध्यस्थ स्वरूप का बाद ही वो लय है तो लय गच्छन्ति मनप्राणयो मन प्राण एक कलाना पंचदशत्व यागेका ननु इत्यादि में यहां तक का इत्यर्थ तक ये सिद्धांत का व्याख्यान सिद्धांतुति व्याख्यानवा भाष्यम है नु कला पंचदश प्रतिष्ठा इति विषया विदिषायापरा श्रुति पर आत्मनु अन्यत्रापि अलां प्रलय स्म तो कहते हैं ये जो गता कला पंचदश प्रतिष्ठा यह श्रुति है ये तो बता रही है कि ब्रह्म ज्ञानी की उपाधिभूत जो कला शब्दित वागा दी है। वे प्रतिष्ठा शब्दित अपने अपने उपादान कारण में परमात्मा से भिन्न जो उनका उपादान कारण है भूत उनमें लीन हो जाते हैं वाघ तो कला नाम परमात्मा अन्यत्र लयः प्रलयम आह तो ये वाघ का प्रलय परमात्मा से अन्यत्र है उनके अपने अपने उपादान कारण भूत भूतों में सूक्ष्म भूतों में लय बताया जा रहा है कहा ठीक कह रहे हैं आप लेकिन न तब भी इस श्रुति का और उस श्रुति का आपस में कोई विरोध नहीं है क्यों तो कहते है सा खलू व्यवहारापेक्षा ये जो अपने अपने उपादान कारण में वाघ का लय बताने वाली श्रुति हैं वह व्यावहारिक दृष्टि से लय बता रही हैं व्यावहारिक दृष्टि है, है अज्ञानी की दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि है ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि और जो परमात्मा में पुरुष शब्दित परमात्मा में प्रलय बता रही है वागादि का वह पारमार्थिक दृष्टि से लय बता रही है ये कह रहे हैं कि सा खलु व्यवहारापेक्षा पार्थिवाद्या कलाहा पृथ्वी आदि रेव स्व प्रकृति इति ऐसा बता रही है व्यवहार में देखा जाता है कि घट अपने उपादारण उपादान कारण मिट्टी में लीन होता है अंगूठी अपने उपादान कारण सोने में लीन होती है ऐसे ही ये जो आ, कला शब्दित वाग हैं, वे अपने अपने उपादान कारण सूक्ष्म भूतों में लीन होंगे ये व्यावहारिक दृष्टि से लय बताया है इतरातु तो विद्वत् प्रतिपत्ति अपेक्षा इतरा इतरा श्रुति वो है एवं एवं असिद्रष्टु यह श्रुति जो सिद्धांति ने बताई थी वह विद्वत प्रतिपत्ति है ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि की अपेक्षा से परमात्मा में लय बता रही है कृष्णम कला जातम पर ब्रह्मविदो संपद्यते जितनी भी उपाधिभूत कलाएं हैं वे सब अनात्मा मात्र ब्रह्मज्ञानी के लिए परमात्मा ही हो जाता है ब्रह्मज्ञान से तस्मात तस्मात्ष इस प्रकार ये अलग अलग दो दृष्टि होने से व्यावहारिक दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि इसलिए कोई दोष श्रुतिद्वय का आपस में विरोधात्मक नहीं है थोड़ी सी टीका है इसे देखिए मन प्राणयो एकीकरण न कलानाम पंचदशत्व तो ये जो गता कला पंचदश प्रतिष्ठा इसमें पंद्रह कलाएँ बताई जा रही हैं और पूर्व श्रुति में सो सोड़, सोड़श कलाएँ बताई थी सोलह कलाएँ बताई थी तो ये कलाओं की विषम संख्या कैसे हो रही है तो कहते हैं जब सोडस कला बताते हैं तो मन और बुद्धि को प्राण को अलग अलग मानते हैं और जब पंचदश कला कह रहे हैं तो वहाँ पर मन और प्राण का एक ही भाव करके तो इसलिए कहते हैं मन प्राण यो एकीकरण न कला नाम पंचदशत्व अलग करो तो सोड़स हो जाएगी तो प्रतिष्ठा शब्द का प्रतिष्ठा ये द्वितीय का बहुवचन है और उसका अर्थ है उपादान कारण तो स्वस्य प्रकृति ही पृथ्वी तो ये जो घ्रदि की प्रकृति है अपनी अपनी उपादान कारण होता सूक्ष्म पृथ्वी आदि उनमें उनका लय यह प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ निकलेगा प्रकृति अपनी अपनी प्रकृति ये व्यावहारिक दृष्टि से बताया गया और सिद्धांत दृष्टि से कहते हैं कि वस्तुगत्या विद्वत दृष्टिया परमात्मी कलाय लोक दृष्टिया लयोक्ति अविरुद्धा तो वस्तुगतिया यानी परमार्थ दृष्टि से परमात्मनी कला लयपी कला कलाओं का लय होने पर भी परमात्मा में लोक दृष्टि से प्रतिष्ठा उनके अपने अपने उपादान कारण जो अवांतर प्रकृति है उसमें लय होगा लयो अविरुद्ध क्यों कहते तथाच कला स्व प्रकृति सु दोनों का मिलकर के अभिप्राय ये निकलेगा कि जैसे पहले कहा प्राण का जीव में वृत्ति लय और जीव द्वारा तेज में तो प्राण तेज से ये तो सीधे तेज में कह रहा है और आप जीव द्वारा प्राण का तेज में लय बता रहे हो का ऐसा ही है ऐसे ही यहां पर भी फिर इन दोनों श्रुतियों का समन्वय करने के लिए अर्थ निकलेगा कि तथाच कला स्व प्रकृति सुप्य ताभी सह इति श्रुतिद्वय तात्पर्यला गता कला, प्रत, कला पंचदश प्रतिष्ठा और एवं एवं अस्पष्ट इत्यादि श्रुतिद्वय का यह तात्पर्य निकलेगा कि कला का लय इसमें हो जाएगा उपादान कारण में और फिर परमात्मा में कारण के साथ लय तो कला तो तथा च कला स्वप्रकृतिशु विलाप्य ताभी पुरुषे लियंत इति श्रुति तात्पर्य इस प्रकार ये जो सातवा अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है अब आठवा अधिकरण है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे पूर्णमद पूर्णमदा पूर्ण मुदच्यते पूर्णम पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमाद पूर्ण